आज 6 अप्रैल 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहत्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग हम लोग उपनिषद का अध्ययन पिछले कुछ हफ्तों से जारी है जो मात्र ईशा उपनिषद तक हम इसको सीमित रखा है वर्तमान में इस अध्ययन को आज हम पूर्णोराम देने का प्रयास करेंगे ताकि आगे से जो हमने है, अगले हफ्ते से स्पंदकारिका के अध्ययन का निर्णय लिया है उसको हम शुरू कर सकें तो स्पंदकारिका का अध्ययन आरंभ करने के पहले ईसावाज से उपनिषद का एक समापन उपसंहार इसमें आज एक चीज़ हम हल्का सा तत्वबोध को भी समझने का प्रयास करेंगे जो का कांसेप्ट है उन्होंने जो, जो दिया है वो ही यह यहाँ पर आज बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है ईसा आज से उपनिषद प्रथम उपनिषद है और ये वो आरंभ है जहाँ पर कि अद्वैत का पहला कदम और अगर साधक सावधान है तो वही अपने आप में पूर्ण है वो आखिरी कदम भी अरे इस आवाज़ से ऑपरेशन अब अद्वैत को समझने के लिए अपने आप में पूर्ण पूर्णता रखती है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है उसके बाद में हम और कुछ भी पढ़ें लेकिन चूँकि हम सब लोग संसार में इस तरह से बंधे हुए मोहग्रस्त हैं कि हमको बार बार जब तक उस बात का एहसास नहीं होता बार बार ठोकर लगती जब तक हम उस मोह से दूर नहीं हो पाते परमेश्वर की कृपा होती है तो ये मोह जल्दी कम उम्र में या इस जीवन में कम से कम समाप्त हो जाता है तो इसको इस ईसावास को समझने का एक संक्षेप में सार रूप में समझें कि इस ईसावास् में समझाया गया है कि ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं यहाँ पर हमको जो भिन्नता दिखाई देती है वो नकली जो भिन्नता दिखाई देती है वो वास्तविक भिन्नता नहीं है ये प्रतीत होती है लेकिन है नहीं जैसे भिन्न भिन्न गहने भिन्न भिन्न प्रतीक प्रतीत होते हैं लेकिन वो मूलतः स्वर्ण ही है और स्वर्ण में जैसे हम कहते हैं कि ये इतने कैरेट का है या उसमें इतना स्वर्ण है अस्सी प्रतिशत है बानों प्रतिशत है इस प्रकार से हम जो बातें करते हैं ऐसे ही पंचमहाभूतों में भी होता है कि कोई भी महाभूत पंचीकृत है महाभूत पंचीकृत का मतलब होता है जो पांच महाभूत हैं उसमें से जैसे वायु है तो वो पचास प्रतिशत वायु है और बाकी जो 20-20 प्रतिशत वो अग्नि जल आकाश पृथ्वी सब है जैसे पृथ्वी है वो 50 प्रतिशत पृथ्वी है और बाकी 50 प्रतिशत में वो वायु भी है अग्नि भी है जल भी है आकाश भी है इस तरह से वो पंचीकृत है ना हर एक पंच महाभूत अपने आप में शुद्ध नहीं है वरन वो मिश्रण है जैसे कि हम और उसी इसीलिए संसार में इतनी भिन्न प्रकार के शरीर और भित्ति इतनी भिन्न प्रकार के आकार पैदा हो सकें शुद्ध पृथ्वी शुद्ध वायु शुद्ध जल शुद्ध आकाश शुद्ध अग्नि इस तरह के भिन्नतापूर्ण चीज़ें पैदा नहीं कर सकते इससे भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर्णाभूषण बनाने के लिए हमको भिन्न भिन्न प्रकार के औजारों के अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रणों की भी जरूरत पड़ती है वैसे ही पंच महाभूत भी पंचीकृत होते हैं क्योंकि वो अन्य चार महाभूतों से इंट्रैक्शन करते हैं उन अन्य चार महाभूतों से मिले हुए होते हैं इस तरीके से संसार भिन्न दिखाई देता है लेकिन इस समस्त भिन्नता के बीच में एक अभिन्नता है जिसको देखने के दृष्टि का नाम ही परमेश्वर की दृष्टि है या विश्व दृष्टि है या अभिन्नता की दृष्टि है और वही शुद्ध दृष्टि है और वही शिव का तीसरा नेत्र भी कहलाता है शिव दर्शन में उसे को तीसरा नेत्र कहते हैं क्योंकि जब उस दृष्टि से कोई देखता है तो स्वयं शिव हो जाता है तो ये जो ईशा वास्य का जो मैसेज या संदेश था वो था कि ईश्वर ही सब कुछ है उसको जब हम जिससे समय तक के लिए संसार में आए हैं आनंद से भोगें लेकिन उसमें लिप्तता न हो और हमारी नज़र उस उद्देश्य की ओर हो रहो जो मानव जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ सर्वोच्च पुरुषार्थ ही है हमारी दृष्टि बदलनी की इसके अलावा हमारा सर्वोच्च पुरुषार्थ है ज्ञान यज्ञ का ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है कि हमारी जितनी मान्यताएं है, धारणाएं हैं हमारे जितने पूर्वाग्रह हैं उन सबको ज्ञान की आग्नि में भस्म कर देना क्योंकि ये ज्ञान का कर्मकांड है एक कर्मकांड हमारे संसार का होता है जिसमें हम आवन करते हैं पूजा करते हैं अनुष्ठान करते हैं और हम कुछ मांग करते हैं कि हमारी सांसारिक इच्छा पूरी हो जाए वैसे ही यहाँ पर जो कर्मकांड वो बाहरी कर्मकांड प्रतीक है वास्तविक कर्मकांड हमारे भीतर है जब हम अपने स्वार्थ को अपनी ईर्षाओं को अपनी प्रतिस्पर्धाओं को अपने मन की कलुषितता को सबको और हमारे कई जन्मों के संस्कारों से उत्पन्न हुए मोहों को उसमें समर्पित कर देते उस ज्ञान की अग्नि में समर्पित कर देते दे। और तब हमारी जो दृष्टि उज्ज्वल होती है जो दृष्टि विकसित होती है उस ज्ञान से वही ज्ञान हमको इस संसार चक्र से मुक्त कर सकता है श्रद्धा निश्चित है फिर ज्ञान की क्या जरूरत जैसे कई लोगों के एक मन में प्रश्न होता है कि भाई मैं भगवान में भगवान में भरोसा है मेरे को भगवान जो करे जो ठीक है हाँ, मेरे को अगर ये पूजा पाठ का नियम दिया गया है मैं कर रहा हूँ फिर मेरे को इसके आगे ज्ञान की क्या जरूरत तो सचमुच में संसार में जितनी भी श्रद्धाएं हैं उन श्रद्धाओं के दो स्वरूप हैं एक है वो श्रद्धा जो अज्ञानजनित श्रद्धा है और एक ज्ञान सिक्त श्रद्धा है अज्ञान सिक्त श्रद्धा एक कुप कुपित्र है वो आपको संसार का वास्तविक परिचय परमेश्वर का वास्तविक परिचय नहीं दे पाते और जो ज्ञान सिक्त श्रद्धा है श्रद्धा जरूर रखिए इसके बाद भी क्योंकि श्रद्धा के बिगैर हमारा कोई उद्धार नहीं ज्ञान में श्रद्धा का पूर्ण स्थान है वो मैं अभी आपको थोड़ी सी दो मिनट बाद बताता हूँ आगे वो बात। तो उस श्रद्धा को आप ज्ञान की नज़र से देखिए तो उस श्रद्धा में स्वर्णिम्ता आ जाएगी तो अज्ञान से हमको कोई कर्मकांड नहीं करना है जो भी कर्म करना है चाहे पूजा करना है ज्ञान सिक्त श्रद्धा से पूजा करना है। दूसरी बात हमारा जब मन किसी और झुकता है तो हम संसार में गिरते हैं क्योंकि एक सकड़ी पगडंडी है अगर एक हमारा मन ज्ञान की ओर ऐसा आकर्षित होता है कि हम दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं तो भी हम संसार में गिरते हैं अगर हम कहते हैं कि हम कर्म में विश्वास रखते तो भी हम संसार में गिरते हैं ये बात ऊर्षा और उपनिषद अच्छी तरह समझाता है कि समग्रता में जब हमारी दृष्टि के अंदर जब ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं तो फिर कोई भी साधक किसी भी पथ का किसी भी धर्म का किसी भी पंथ का हो वो हमारी दृष्टि में शिव की एक रचना या शिव स्वयं है शिव का एक स्वांग है उसने अपना एक स्वांग रखा है विशेष रूप से तो ये दृष्टि जब तक विकसित नहीं होगी तब तक विभिन्नता की दृष्टि हमारा पतन कर देती है वही कहते हैं कि जब तक आप अविद्या की उपासना करते हो तो अंधकार में गिरते हो और मात्र विद्या में रत रहते हो तो उससे भी गहन अंधकार में गिरते हो इसलिए हमको समग्रता की दृष्टि रखना है उन लोगों के प्रति जो आज ज्ञान से दूर हैं उन लोगों के प्रति जो पूर्ण कर्मकांड में लिप्त हैं या उन लोगों के प्रति जो पूरे ज्ञानी हैं या उन लोगों के प्रति जो पूर्ण योगी हैं उन सबके बीच में हमको एक कॉमन फैक्टर यानी एक सामान्य बात देखना है कि सब कुछ परमेश्वर के विभिन्न रूप और इन सब में परमेश्वर कम या ज़्यादा नहीं है पत्थर में भी परमेश्वर है और मनुष्य में भी फिर हमको ये जड़ चेतन का भेद क्यों वो बात आज भी समझ में आ जाएगी शंकराचार्य ने बोला था कि जब हम ये चाहते हैं कि मानव जीवन निरर्थक न चला जाए तो उन्होंने साधन चतुष्ट बताए थे चार साधन बताए थे उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो आपको इच्छा होना चाहिए कि मेरे को अपना जीवन सफल हो जाए मुमुक्ष होना चाहिए व्यक्ति उस व्यक्ति को षट संपत्ति संपन्न होना चाहिए उसके पास छट्स होना चाहिए छह गुण होना चाहिए अपने आप में विकसित करना है तो उन छह गुणों उसमें एक तो होना चाहिए श्रद्धा श्रद्धा का मतलब होता है कि जो आज ऋषि अंतरात्मा की आवाज से जो बात किया जाए उस पर विश्वास होना जरूरी ये विश्वास अंधविश्वास नहीं है जिसे आप विज्ञान में कोई एक बात को लेते हैं एक हाइपोथेसिस बनाते हैं या उसको हम परिकल्पना बोलते हैं ये एक परिकल्पना है उसको बाद में वो प्रयोगों से सिद्ध होती है तब वो नियम बन जाती है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले जैसे आइंस्टे ने किसी चीज़ को नीचे गिरते देखा न्यूटन ने और उसके बाद में उसने एक परिकल्पना दी कि हर पिंड दूसरे पिंडों को आकर्षित करता है और यह आकर्षण पिंड के मास पर निर्भर करता है और उनकी दूरी पर निर्भर करता है कि आपस में कितनी दूर ये एक उसने परिकल्पना दी फिर प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हुआ और वो एक गुरुत्वाकर्षण का नियम बन गया ऐसे ही विज्ञान सम्मत तरीके से जब हम श्रद्धा करते हैं तो समय के साथ वो श्रद्धा सत्य सिद्ध होती है जो ऋषियों के वाक्य होते हैं जो उनकी अवधारणाएँ जो दी हुई होती हैं वो सत्य सिद्ध होती हैं और जब वो सत्य सिद्ध होती हैं तब वो श्रद्धा ज्ञान सिक्त श्रद्धा होती है अंधभक्ति या श्रद्धा नहीं होती वो वास्तविक श्रद्धा होती है क्योंकि हमने उसको अनुभूत किया है एक श्रद्धा होती हमने मान लिया किसी ने बोला इस मूर्ति में भगवान हमने मान लिया और एक वो होता है जब हमने उसमें भगवान के दर्शन करें दोनों में बहुत फर्क है जब मान ली जाती है बात तो मन में एक संशय की जगह जरूर रहती कहीं ना कहीं एक संशय जरूर होता है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने मान तो लिया पर जिसने बताया कहीं गलत तो नहीं बता दिया लेकिन जब हमने देख लिया तो फिर हमको कोई संशय क्योंकि हमने उस दृष्टि से देखा है जिस दृष्टि से परमात्मा दिखाई दे सकता तो फिर हमारे हृदय में कोई संशय नहीं रह जाता तो इसलिए ज्ञान शिक्ष श्रद्धा सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी इसके अलावा है तितीक्षा क्योंकि हम अपने कर्मों को लेके आए हैं अपने कर्म करते हैं उन कर्मों के हमको फल मिलते हैं और इन फलों के इन कर्मों के फलों को भोगते वक्त हमारे हृदय में अक्सर अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है तो ये बात जब तक हमारे हृदय से एक आटा नहीं निकलेगा क्योंकि हम जो बोएंगे वही तो काटेंगे जो हमने किए हैं कर्म उनके अनुकूल ही तो परमेश्वर आपको वो जीवन देगा हम अपने लिए जो संसार चुनते हैं वही संसार हमको मिलता है और जो संसार मिला है उसे शांत चित्त इस संसार से चुपचाप गुजर जाने में ही समझदारी है इसलिए उसका नाम है तितीक्षा शम, दम उपरति, श्रद्धा प्रतीक्षा समाधान ये छः संपत्तियाँ शम का मतलब होता है कि अपने मन को वश में रख हमारा मन बहुत ज़्यादा चंचल इंद्रिय है सबसे ज़्यादा चंचलता अगर कोई ब्रह्मांड में किसी चीज़ की है तो मनुष्य के मन की क्षण भर में यहाँ क्षणभर में वहाँ क्षणभर में कहाँ जाता है और हम उसको जब अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही देर में वो हमको धोखा दे आगे निकल जाता है तो जिस व्यक्ति का मन अपने नियंत्रण में वही इसके आगे दम का प्रयोग कर सकता है दम का मतलब होता है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण यानी हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे क्या सोचेंगे क्या खाएंगे, क्या देखेंगे क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे कहाँ नहीं जाएंगे। इन सब पर हमारा एक अंतरात्मा की आवाज़ से नियंत्रण अंतरात्मा हमारी नियंत्रित करें कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है ये विवेक पूर्ण विवेक जब जागृत होता है इसी का नाम है दम उपरति का मतलब होता है कि अपने ऋषियों की वाणियों का अध्ययन अपने शास्त्रों का अध्ययन अपने जो भी ग्रंथ उन्होंने दिए हैं क्योंकि उनके जीवन भर के अनुभवों से हमारे पास जो उपलब्ध है साधन या हमें इतनी क्षमता नहीं है तो हम उनका श्रवण कर सकते हैं सत्संग कर सकते हैं ये उपरति है और एक है समाधान जब चित्त शांत हो एकाग्रता बनी रहे जो कार्य कर रहे हैं हमारा मन उस कार्य में लगा रहे है, और अनावश्यक नए नए कार्य हाथ में नहीं लें क्योंकि तभी कार्य में एकाग्रता हो सकती है जब हमारे पास कार्यों की क्षमता के अनुकूल हमारे कार्य सीमित हों जब सीमित कार्य जब हम हाथ में लेते हैं क्योंकि कार्य हमारा जीवन चलाने के लिए ज़रूरी है लेकिन उस जीवन को नर्क बनाने के लिए खूब सारे कार्य हम हाथ में लेते हैं तो खूब सारे कार्यों का हाथ नहीं लें उतने ही कार्यों को हाथ में लें जितने लिए जितने हमारे लिए आवश्यक हैं और उनको एकाग्रता से करें तो एकाग्रता भंग नहीं होगी और वही चीज़ हमारी समाधान दिलाती है ये शट अच्छे संपत्तियों के बारे में आदिशंकराचार्य ने बताया फिर हमारे मन में होना चाहिए कि हमको कर्म फलों को भोगने की इच्छा से मुक्ति होनी चाहिए क्योंकि जब हम कोई सत्कर्म करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में एक इच्छा पैदा होती है कि इसका फल मैं भोगूँगा जैसे कि अगर हम एक बीज बोते हैं आज आपने एक आम का रोपा लगाया घर के आंगन में तो स्वाभाविक है कि आपकी इच्छा होगी कि इसके आम मैं खाऊं, क्योंकि वो मालूम है कि पता नहीं कि आठ दस साल लगेंगे तब आम लगेंगे इसमें लेकिन अब मेरी इच्छा है कि इसमें जब आम लगे, तो मैं खाऊं, ये एक मानव का स्वाभाविक मन इसी तरह से इच्छा पैदा करता है और ये इच्छाएँ भविष्य में आपको खड़ा कर देती उन इच्छाओं की पूर्ति के पहले और कई इच्छाओं के बीज रोपण हो जाते हैं वो आपको और आगे भविष्य में खड़ा कर देती। इस तरह हम हमेशा अतृप्त जिंदगी जीते इसलिए आदिशंकराचार्य कहते थे कि आपको कर्मफल भोगने की इच्छा से मुक्ति होना जरूरी आप अगर गुलाब के बीज बो रहे हैं तो आप प्रसन्न हो कि कोई तो इसकी सुगंधि लेगा आप आम बोल रहे हैं तो प्रसन्न होइए कि कोई तो इन आमों को चखेगा इसलिए मैं ही हर जगह हूँ अगर ऐसी भावना है तो हम आगे चल के अपने आप को भविष्य में और भविष्य में खड़ा कर देंगे तो ये अधूरी वासना हमारे जीवन से हमको कभी मुक्त नहीं होने देगी इस तरह की हमारी ये जो साधन आदि शंकराचार्य बताया जाते हमको अंतर्दृष्टि से अंतर विवेक से अंतर चिंतन से इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जा। हम जानते हैं ये सब आसान भी नहीं है और हम ये भी जानते हैं कि संसार में बातें करेंगे तो हम हास्य के पात्र बनेंगे लेकिन हमें हास्य का पात्र बनना भी नहीं है और सारे संसार को चिल्लाना भी नहीं कि हम ये गुण पैदा कर रहे हैं वर हम तो अंतर चिन्ह किसमें कितना है उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं आप अपने दूसरों की दृष्टि दूसरों की ओर नजर डालने का तो कोई मायने नहीं अगर इस मामले में नजर डालनी है तो हमको अपने आप पर डालना है कि हम में ये गुण कितने कितनी श्रद्धा है कितना शम है दम है उपरती समाधान कितना है कितनी कर्मफल भोगने की इच्छा से मुक्ति है कितना इस जीवन को सार्थक बनाने की इच्छा है तो ये जब हमारे मन में विचार होते हैं तो ये विचार ही हमारे गुणों को परिपक्व करते यहां पर संसार का एक स्वरूप बताया गया कि संसार कैसा है एक व्यक्ति है और एक समष्टि इन दो से संसार बनता है संसार मतलब दो उन दो के बीच में एक कॉमन फैक्टर है वो है चैतन्य चैतन्य संसार में भी उतना ही है जितना व्यक्ति में व्यक्ति में भी लेकिन वो व्यक्ति के अंदर वो चैतन्य छिपा हुआ है और संसार में वो चैतन्य फैला हुआ है यहाँ पर देखें हम सबसे पहले है अन्नमय कोष इसको हम समझते हैं कि जो अन्न से पुष्ट होता है या अन्न तो प्रतीक है जो पंच महाभूतों से पुष्ट होता है वो शरीर जो अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी से पुष्ट होता है वो अन्नमय कोष कहलाता है इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं जिसे हमारा शरीर है जिसमें हाथ पैर आंखें, कान हैं इंद्रियाँ बैठी हुई हैं इसमें मांस है हड्डियां हैं ये जो हमारा जो बना शरीर है ये अन्नमय कोष के अलावा विशिष्टता ये है कि हमारे शरीरों में ये जो भिन्न भिन्न कोष बताए जा रहे हैं जिसके बारे में अपन अभी और चर्चा करते हैं ये कमोवेश कम ज़्यादा होते हैं सबके शरीर में इन कोषों की मात्रा कम ज़्यादा होती है जैसे एक पत्थर के तो पत्थर में मात्र अन्नमय कोष है उसमें प्राणमय कोश मनोमय कोष विज्ञानमय कोश है विज्ञान ही नहीं उसमें इसलिए वो जड़ पदारती है क्योंकि भगवान पत्थर में भी और हम में भी है तो फिर इतना फर्क क्यों दिखाई देता वो तो हिलता भी नहीं हम कहते हैं ईश्वर है इसमें आत्मा है पत्थर में पत्थर के अंदर सब है चैतन्य है और वो भी चैतन्य ने बनाया और हमको भी बनाया तो इतना फर्क कैसे हम सोच सकते हैं वो सोच नहीं सकता हम चल सकते वो चल नहीं सकता वो जड़ है हम चेतन हैं तो उन सब के बीच में जो फ़र्क है ये है कि हमारे पास अन्नमय कोश का एक आवरण है लेकिन उसके भीतर के समस्त कोशों की उपलब्धि है लेकिन उस पाषाण के अंदर मात्र अन्नमय कोष यानी महाभूतों से बना हुआ एक शरीर है उसमें पृथ्वी तत्व सबसे ज़्यादा है कुछ मात्रा में वायु तत्व तो भी है अग्नि तत्व तो भी है जल तत्व तो भी है, आकाश तत्व तो भी है आकाश तत्व तो तो सब में है क्योंकि आकाश तत्व तो नहीं होगा तो उसका आकार स्पेस उसको मिलेगा ही नहीं उसमें किसी भी चीज़ में जब स्पेस लगता है तो आकाश तत्व तो किसी भी चीज़ में अगर कोई मांस है तो वो पृथ्वी तत्व किसी भी चीज़ में तरलता तो। है तो वो जल तत्व किसी भी चीज़ में अगर ऊर्जा है, नहीं है। अग्नि तत्व है तो उसमें पत्थर में ये पांच महाभूत हैं लेकिन उसके आगे के सूक्ष्मतर कोष नहीं हमारे पास उससे अगला सूक्ष्मतर कोश है प्राणमय कोश प्राणमय कोश वो है जो उससे सूक्ष्मतर है अन्नमय कोष से सूक्ष्मतर है प्राणमय कोश यानी हमारे भीतर जो प्राण है वो अन्नमय कोश से ज़्यादा व्यापक है जो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना व्यापक होगा और प्राणमय कोश ही है जो हमको जीवित रखता है उसके आगे मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश ये मन और बुद्धि के लिए हैं दो कोश एक मनोमय कोश जो संशय बुद्धि या प्रस्तावक बुद्धि हो ऐसा करें या ऐसा ना करें वहाँ चलें कि अपन नहीं चलें ये मन हमेशा एक प्रस्ताव रखता है और फिर साथ ही साथ संशय रखता है ऐसा नहीं हो और वहाँ जाए और काम नहीं बने ऐसा नहीं हो यहाँ रुक जाए और काम अटक जाए इस तरीके से वो हमेशा मन दोहरे प्रस्ताव रखता है और सदा संशयग्रस्त रहता है लेकिन बुद्धि वो विज्ञान में में है वो चैतन्य के अधिक नज़दीक है वो अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकती है मन नहीं सुन पाता क्योंकि मन दूर है लेकिन विज्ञान में कोष अंतरात्मा के अधिक नजदीक इसलिए बुद्धि समझ सकती है इस बात को कि क्या ठीक है तो जब वो निर्णय लेती है कि नहीं आज तय कर लिया जाएंगे अब जो भी हो भले सही हो तो ठीक काम बिगड़े तो ठीक पर हम तो जाएंगे ये एक निर्णय लेने का काम विज्ञानमय कोष का होता है विज्ञानमय कोश में स्थित होती है हमारी बुद्धि तो ये जो प्राणमय कोश मनोमय कोष विज्ञानमय कोश और ये जो तीनों कोश हैं इनको संयुक्त रूप से हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं ये हमारा सूक्ष्म शरीर है जो अन्नमय कोश है और बाकी के तीन प्राण मन और विज्ञान के कोष ये सूक्ष्म शरीर कहलाते क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसके अंदर पृथ्वी तत्व सबसे कम होता है इन आकाश तत्व सबसे ज़्यादा होता है इसलिए ये व्यापक से व्यापक होते चले जाते हैं प्राणमय कोष से ज़्यादा व्यापक मनोमय कोश है मनोमय कोष से ज़्यादा व्यापक विज्ञानमय कोष है ये और ज़्यादा व्यापक है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मनोमय कोष मन कहीं भी जा सकता है कहीं भी जा सकता है वो आसमान पे जा सकता है चंद्रमा पे जा सकता है स्वर्ग में जा सकता है अमेरिका जा सकता है उसको कहीं जाने के लिए टिकट की जरूरत नहीं बिल्कुल जहाँ बैठा वहीं से बैठे बैठे सब जगह चला जाता है मन लेकिन विज्ञान में कोर्स उससे एक कदम और आगे है वो जाई जा सकने वाली चीज़ों की कल्पना कर सकता है मन कल्पना नहीं कर सकता मन सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको प्रस्ताव दे सकता है जो उसने अनुभूत किए लेकिन वो अनुभव को भी पैदा कर सकता है जो बुद्धि है वो कल्पना कर है कि वहां जाएंगे तो ऐसा होना चाहिए स्वर्ग ऐसा होगा अमेरिका जाएंगे तो वहां ऐसा होगा क्योंकि हम गए नहीं और हमको कल्पना करने का पूर्ण अधिकार है तो ये कल्पना करने का काम भी विज्ञानमय कोश का तो विज्ञानमय कोश उससे भी ज्यादा व्यापक और उसके आगे आनंदमय कोश अब यह आनंदमय कोष का नाम आनंदमय क्यों रखा गया और यह आनंदमय कोष क्या है इसको बड़ा बड़ा मज़ेदार है इसको समझना सुनना जब हम गहरी नींद में सोते हैं और जब उठते तो बड़ा आनंद आ गया बहुत गहरी नींद लगी दो घंटे में कुछ पता ही नहीं रहा दुनिया किधर थी। हाँ और जब सो के उठे तो ये आनंद आ गया ये आनंद ही आनंदमय कोश है यानी अज्ञान का आनंद आनंदमय कोश अब यहाँ समझ लें जो शुद्ध आनंद है जिसको ब्लिस बोलते हैं परमेश्वर का आनंद और इस आनंद में बहुत फर्क है ये नेगेटिव आनंद है एक होता है पॉजिटिव आनंद नेगेटिव आनंद में ने, वहाँ पर क्या है इस अन्नमय कोष के दुख नहीं है मनोमय कोष के दुख नहीं है विज्ञानमय कोष के दुख नहीं है क्योंकि मन कई बार डरता है अरे अब ऐसा होने वाला है बुद्धि कहती है अब कुछ भी कर लो बच के निकलना मुश्किल है है ना और मन चिंतित होता रहता है बुद्धि भ्रमित होती रहती है शरीर कष्ट पाता रहता है लेकिन जब आदमी गहरी नींद में होता है तो इन समस्त कष्टों से तात्कालिक रूप से मुक्त हो जाता है उस वक्त उसके दर्द भी भूल जाता है तकलीफें भी भूल जाता है चिंताएं भी उसकी खो जाती हैं और गहरी नींद में जब होता है उस समय उसको किसी भी प्रकार का कष्ट न तो शारीरिक न मानसिक दोनों कष्टों से उसकी मुक्ति हो जाती इसलिए वो आनंदमय कोश कहलाता लेकिन ये शुद्ध आनंद नहीं है ये दुखों की अनुपस्थिति का आनंद है इसलिए ये अज्ञान जनित आनंद कहलाया जाता है इसी को कारण शरीर में बोलते हैं क्योंकि यहीं से हमारे जीवन की डोर जुड़ी हुई है इस संसार से हमारा शरीर हमारे प्राण हमारे मन बुद्धि यही है जो चैतन्य से हमको जोड़े हुए है इस आनंदमय कोश के द्वारा इसलिए ये आनंदमय कोश चैतन्य के सबसे नज़दीक है लेकिन ये अंतिम रूप से जुड़ा है चैतन्य से जो चैतन्य है वो सर्वव्यापक है यानी सबसे महीन है सबसे सूक्ष्म है इसमें पंच महाभूत कुछ भी नहीं है ये शून्य आयाम है और समस्त पंच पंचमहाभूत इसी से पैदा हुए हैं इसी से उधार लिए हुए हैं या अग्नि पृथ्वी जल, वायु, आकाश सब उसी से निकले हैं लेकिन वो किसी में नहीं है सभी कुछ उससे निकला है लेकिन वो सबसे विरल है सबसे अलग है और सबसे व्यापक है इन सबको अपने में समय के हुआ इसलिए एक बड़ी विशिष्ट बात है कि सबसे महीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा व्यापक होता है अब इससे इस, इस चैतन्य को देखें कि कितना व्यापक है वो समष्टि है समष्टि यानी जो पूर्ण ब्रह्मांड है जो हमारे शरीर के बाहर है अभी हमारे इसके अंदर शरीर में क्या है आनंदमय कोष विज्ञानमय कोष मनोमय कोष ब्राह्मणमय कोश अन्नमय कोष तो इन समस्त कोषों से हम एक इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं जिसको हम व्यक्ति बोलते हैं या व्यष्टि बोलते हैं और इस व्यक्ति के बाहर पूरा ब्रह्मांड है जिसको हम समष्टि बोलते हैं समष्टि और वो चैतन्य दोनों एक ही है वही चैतन्य है और वही समष्टि और सचमुच में अगर हमारी दृष्टि जब निखर जाती है तो हमको समझ में आ जाता है कि पंच महाभूत प्राणमय कोश मनमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश ये सब भी मात्र चैतन्य के ही विभिन्न स्वरूप इनमें भी समस्त में सिवाय चैतन्य के कुछ भी नहीं हम क्या रूप से ये शरीर बना हुआ है जो जिसमें पृथ्वी तत्व है अग्नि जल, वायु और आकाश तत्व है तो ये पांचों तत्व भी तो कुल मिला के चैतन्य के ही भिन्न भिन्न रूप चैतन्य ने ही अग्नि का रूप रखा है चैतन्य ने ही जल का रूप रखा है चैतन्य ने ही पृथ्वी का रूप रखा है और आकाश और वायु का स्वरूप भी चैतन ने ही रखा है यहाँ ये बात ऋषियों को मालूम थी ये आकाश कि नेगेटिव सकता नहीं हम शुरू में निर्वात कहते थे कि निर्वात यानी वैक्यूम जब विज्ञान की क्लास लगती थी तो हम टीचर को पूछते थे याद आता है कभी ये सर इसमें वैक्यूम में क्या है हवा भी हटा ली वहां से तो अंदर है क्या तो अंदर कुछ नहीं है यानी पूछने की भी एक सत्ता थी लेकिन उस वक्त बुद्धि भ्रमित हो जाती कुछ बात समझ में आती कि कुछ नहीं क्या लेकिन ऋषियों ने ये बात स्पष्टता से सामने रखी थी कि ये भी चैतन्य का एक निर्माण है और अगर निर्माण है तो इसकी यूनिट्स होना जरूरी है और ये बात याज्ञवल्क ने वृदारण उपनिषद में अपने जो मैत्री याज्ञवल्क संवाद है उसमें बड़ी प्रखरता से ये बात बताई थी कि जो नेगेटिविटी है संसार में जो कुछ व्यक्तियों में है जो अंतरिक्ष है बाहें अंतरिक्ष है जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं है उसकी भी अपनी विधायक सत्ता है पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है वो कुछ नहीं का नाम अंतरिक्ष नहीं है अंतरिक्ष भी अपने आप में एक निर्मित चीज है जैसे कि हम एक पत्थर को कह सकते हैं कि हाँ हा, हा, इतने करोड़ साल पहले निर्मित हुआ था है ना जब इसका अस्तित्व तीन अरब बरस पहले साढ़े अरब बरस पहले पृथ्वी अस्तित्व में आई ऐसे ही अंतरिक्ष भी निर्मित है अंतरिक्ष कुछ नहीं का नाम नहीं है अंतरिक्ष की अपने एक विधायक सत्ता है और वो वहाँ पर चाहे वायु नहीं है जल अग्नि आकाश कुछ नहीं है और ये बात आंसक ने भी सिद्ध कर दी थी कि आकाश के अपने गुणधर्म हैं जैसे पत्थर का गुणधर्म है क्या हम कहते हैं तो ये इतना वजन है इतनी डेंसिटी है इतनी स्पेसिफिक हीट है इतनी ऊर्जा देने पर इसका तापमान इतना बढ़ेगा इस तरीके की बातें हम एक किसी भौतिक पिंड के बारे में कहते हैं किसी भी पिंड के बारे में कहते हैं कि इसके क्या क्या गुणधर्म हैं, इसका वजन कितना है इसकी ग्रेविटी कितनी है ना इसका कंडक्शन कितना है करंट किस गति से इसमें से पास होगा तो इस तरीके से अब आइंस्टीन ने सब कर दिया था कि जो अंतरिक्ष है ये भी अपने गुणधर्म रखता है इसकी भी अपनी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं तो कुछ नहीं का नाम अंतरिक्ष ने अंतरिक्ष अपने आप में एक विधायक सत्ता है एक निर्माण है जो चैतन्य से निर्मित है तो जैसे अग्नि निर्मित है जैसे जल वायु निर्मित है वैसे ही अंतरिक्ष भी निर्मित है तो इस तरह से पांच महाभूत होते हैं जिनके द्वारा इस भिन्नता भरा संसार हमको जो दिखाई देता है इन सबके बीच में उस चैतन्य को हम अगर देख सकें अगर हमारी दृष्टि में वो चैतन्य हो जो इन सबका सामान्य घटक कॉमन फैक्टर है अगर वो हमको समझ में आ जाए कि सामान्य घटक चैतन्य है ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि हम जब ये समझते हैं तो हमारी दृष्टि में पैनापन आता है हम दृष्टि ट्रांजेंड कर जाती है वस्तु के आकार को अतिक्रमण कर जाती है वस्तु के आकार को आर पार कर जाती है और हम वस्तु के मर्म को देख सकते हैं क्योंकि दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि वो है जो वस्तु के स्रोत को देखें एक पत्थर हो तो भी उसके स्रोत को देखें मित्र हो तो भी उसके स्रोत को देखें कोई प्रतिस्पर्धी हो तो भी उसके स्रोत को देखें हम उसमें प्रतिस्पर्धी में प्रतिस्पर्धा को नहीं देखें जो दुश्मन में दुश्मनी नहीं वरन को नहीं देखें वरण उसके स्रोत को देखें किसी भी चीज़ को यही बात शिव सूत्र पहले सूत्र में कहते हैं कि चैतन्य महात्मा अल्टीमेट रियलिटी इज चैतन्य अल्टीमेट रियलिटी ऑफ व्हाट? यानी किस चीज़ का अंतिम सत्य हर वस्तु का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कोई विशिष्टकरण नहीं हर वस्तु का मूल स्रोत चैतन्य यही पहला सूत्र है शिव सूत्र का कि चैतन्य महात्मा आत्मा मतलब अंतिम सत्य आत्मा का मतलब होता है किसी वस्तु के आत्मा का मतलब होता है कि वो ही इस वस्तु का केंद्र है वो इस वस्तु का वास्तविक परिचय है है जिसको हम इस रूप में देख रहे हैं वो उसकी आत्मा है तो चेतन्यम ही आत्मा है यानी चैतन्यम ही हर रूप में उपस्थित है और हर चीज की आत्मा है चाहे एक अंकर ले लो एक पत्थर ले लो एक व्यक्ति ले लो एक कुत्ता बिल्ली ले लो मित्र को ले लो दुश्मन को ले लो एक विचार को ले लो एक कविता कहानी को ले लो एक भविष्य में आने वाली भावी वस्तु को ले लो चाहे भूतकाल में गुजर चुकी किसी वस्तु को ले लो हर चीज का वास्तविक सत्य वही चैतन्य यही पहला सूत्र है शिव सूत्र का कि चैतन्य महात्मा है न किसी भी वस्तु का अंतिम सत्य चैतन्य है और बड़ी मज़ेदार बातें हैं कि आज ये विज्ञान इस बात से 100 सौ प्रतिशत सहमत कि किसी भी पदार्थ को ले लो हम कहेंगे कि आप इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसके बाद उसके मॉलिकुल का विकटन करेंगे तो उसमें न्यूक्लियस है न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है लेकिन उन सब की भी अपने अपने बनावट पहले हम समझते थे मूल तत्व हैं अब इसके आगे हम इनको विकटित नहीं कर सकते लेकिन ऐसा नहीं है उसके अंदर क्वार्स नाम के एनर्जी पिंड हैं ऊर्जा पिंड हैं जिनको क्वार्स बोलते हैं जो एनर्जी और अंतरिक्ष के इंटरेक्शन से काम करते हैं और वो एनर्जी पिंड जो ऊर्जा पिंड है उनको क्वार्क्स कहते हैं और वो क्वार्क्स का जब हम एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि शुद्ध ऊर्जा के सिवा कुछ भी हो यानी वही कारण है कि हम पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे आइंस्टीन ने करके बताया था इक्वल टू एम सी स्क्वायर वह एक फार्मूला दिया था जो विश्व प्रसिद्ध होगा था और उसी पर आधारित जितने बम भी बने थे एटम बम परमाणु बम हाइड्रोजन बम ये भी उसी पर बने थे आधारित थे और उसी पर आधारित हमारे परमाणु भट्टियाँ परमाणु पंडुब्बियाँ हमारे जितने जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर हैं परमाणु ऊर्जा से चलते हैं वो भी उसी सिद्धांत पर चलते हैं कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता यानी पदार्थ और ऊर्जा इंटरचेंजेबल है जैसे बर्फ और पानी इंटरचेंजेबल है बर्फ को पानी में और पानी को बर्फ में बदला जा सकता है इसी पदार्थ को ऊर्जा में ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है और ऊर्जा यहाँ है स्वातंत्र जहाँ शुरू की बात आती है हम जानते हैं कि ऊर्जा है ना स्वातंत्र जो एप्सोलिट फ्रीडम एप्सॉलिट फ्रीडम ना उसमें कोई भी रोक लगाने संभव नहीं क्योंकि रोक लगाने के लिए भी एक शक्ति की जरूरत होगी और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का स्रोत एक ही है और वो है शिव की शक्ति या स्वातंत्र शक्ति तो उस स्वतंत्र शक्ति समस्त शक्तियों का स्रोत है तो उसका विरोध करने की शक्ति कहाँ से आएगी क्योंकि समस्त शक्तियाँ उसी की सहयोगी इसलिए उसका विरोध करने की शक्ति से कहा हमको संसार में ऐसा प्रतीत होता है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति का विरोध कर रही है मैं चलना चाहता हूँ विरोधी मुझे रोकते हैं मैं जीतना चाहता हूँ विरोधी मुझे रोकते हैं मैं जाना चाहता हूँ संसार मुझे खींचता है ये सब द्वेत के कारण हमारे हैं दृष्टि के कारण होता है क्योंकि हमारी दृष्टि में जब तक द्वेत है जब तक शक्तियाँ विरोधी प्रतीत होंगी जैसे ही हमारी दृष्टि बदलती है समस्त शक्तियाँ हमारी अनुचरी हो जाती हम मोहरे से खिलाड़ी बन जाते हैं हम मोहरे हैं जो उन शक्तियों के आ, आगे धकेले जाते हैं कभी इधर कभी उधर क्यों क्योंकि वो शक्तियाँ विरोधी शक्तियाँ बन जाती हैं या कम से कम हमको विरोधी प्रतीत होती हैं वरन जब हम समस्त शक्तियों के केंद्र में खड़े होते हैं तो समस्त शक्तियाँ हमारी अनुगामीनी बन जाती हैं जो हमारे आदेशों का पालन करती हैं ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ जितनी हैं शक्तियाँ वो समस्त शक्तियाँ आपका सहयोग करने के लिए राजी हैं अगर आपकी दृष्टि बदल जाती आपकी दृष्टि बदली तो समस्त संसार की समस्त शक्तियाँ आपके अधीन हो जाती आपको आपके उद्देश्य पर ले जाने के लिए वो तत्पर होती हैं वो आपकी सेवा करने के लिए। आपके तो क्योंकि मेरे को मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करना है तो वही शक्तियाँ आपको उस लक्ष्य तक ससम्मान ले जाती हैं और आज जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलती जब तक हम उन समस्त शक्तियों के गुलाम बन जाते हैं उन शक्तियों के अधीन हो जाते हैं और अपने आप को असहाय बेचारा कमज़ोर दीनहीन समझते हैं कि हम तो ये नहीं कर सकते क्योंकि हम उन विरोधी प्रतीत होने वाली शक्तियों के जाल में उलझ जाते हैं सचमुच में विरोधी प्रतीत होते है, विरोधी हैं विरोधीहीन क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं वो शक्तियों का भवन है उसमें हमको विरोधी प्रतीत होने वाली शक्तियाँ दिखाई देती सचमुच में जब हम चैतन्य की ओर दृष्टि लगाते हैं तो समस्त शक्तियां हमारी सहयोगी बन जाती इसलिए हमारी दृष्टि बदलेंगे तो फिर हमको भविष्य में होने वाले किसी भी तरह की अड़चने अपने आप दूर होती चले जाएंगी और यही अड़चनों को हम तीन रूप में जानते हैं अधिबौधिक अधिदेविक और आध्यात्मिक तीन तरह की अड़चने आती हमारी राह में ये तीनों तरह की जो अड़चने हैं उन्हीं शक्तियों का रूप है अधिभौतिक या न कारपोरल अधिदेविक डिवाइन और आध्यात्मिक या सेंसुअल जहां हमारी इन तीन प्रकार की जो रुकावटें हैं और इनको ही दूर करने के लिए अपन बोलते हैं ओम शांति शांति शांति हम तीन बार ये शांति का स्मरण करते हैं हम कहते हैं कि जो अधिदैविक शक्तियाँ हैं वो हमारे अधीन हो जाएं और हमारा रास्ता नहीं आदि आधिभौतिक शक्तियाँ शांत हो जाएं और हमारा रास्ता नहीं और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी शांत हो जाएं और हमारा रास्ता नहीं और हमारा रास्ता तीनों मिलकर प्रशस्त करें तो ये हमारे औपनिषदिक प्रार्थना होती वैदिक प्रार्थनाएं हम कहते हैं ओम शांति शांति शांति हम हमेशा अपने कार्यक्रम के अंत में बोलते हैं ओम शांति शांति शांति इसका उसका कारण है क्या हम उन संसार के ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को यूनिसन में लाने का प्रयास करते हैं एक धारा में लाने का प्रयास करते हैं ताकि उस धारा में हम अपना रास्ता प्रशस्त कर सकें क्योंकि एक शक्ति इधर खींचेगी एक इधर खींचेगी एक आगे लेके जाएगी तो हम बुरी तरह से व्यथित हो जाएंगे कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, कभ जाएंगे और इस प्रकार तो से हमारा संसार के अंदर हम माँ दुख के अलावा कुछ भी नहीं इसे जब तक हम अपने दृष्टि बदलने का नहीं प्रयास करते तब तक हम उन शक्तियों के गुलाम बने रहते हैं। इसलिए दृष्टि बदलने के लिए आज हमने ये चीज़ जानने का प्रयास किया जो आदिशंकराचार्य ने विधि बताई थी कि पहले हम संसार के स्वरूप को समझें हम क्या हैं इंडिविजुअल क्या है यानी व्यक्ति क्या है समष्टि क्या है और व्यक्ति कैसे बनाएँ और उसके क्या क्या बनाने वाले घटक हैं इनको हम समझेंगे तो हमको हमारी दृष्टि बदलने में बहुत आसानी हो जाएगी तो इसके लिए हमारे आश्रम में भी कई और किताबें हैं जिसमें आत्मबोध तत्वबोध दृदश विवेक ऐसी किताबें पंचमहाभूत विवेक इस प्रकार की आधारभूत किताबें हैं जो छोटी छोटी किताबें हैं, जो आदि शंकराचार्य ने लिखी थी उस पर कई ऋषियों ने और कई तपस्वियों ने उस पर टिप्पणियाँ भी की हुई तो ये हमारा ईशावासी उपनिषद का अध्ययन करीब करीब तो पहला अध्ययन हमने अठारह श्लोकों का किया वो समाप्त होता है और इन श्लोकों के अध्ययन के उपरान्त हम अगले हफ्ते से स्पंदकारिका का अध्ययन करेंगे मैं आपको जैसे कुछ लोग यहाँ वो हैं जो स्पंदकारिका का पहला अध्ययन हुआ था सन 2012 में तब यहाँ उपलब्ध थे और अधिकतर ऐसे हैं जो उस समय उपलब्ध नहीं थे तो स्पंदकिका अत्यंत विशिष्ट ग्रंथ है पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि से इस संसार की संरचना को बतलाती है और यही वह उदाहरण देती है कि संसार एक परिधि की तरह है और एक शिव उस केंद्र की तरह है तो हम अगली बार से इसको अपने अध्ययन में शामिल करेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे और बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे मन में ये अमिट छाप छोड़ सके जिससे के द्वारा हमारा आप कल्याण करने का हम प्रयास कर सकें तो आज का इतना ही और उसके बाद में हम आप सब लोग यहाँ रुकिए। कुछ देर के बाद दावरलाल जी कुछ प्रसाद लेके आए वो हम सब ग्रहण करेंगे उसके बाद यहाँ से आज विदा